सच बोलने के ऊपर काफी जोर देते हैं और मैंने सत्य के कुछ प्रयोग किए हैं वो अच्छे पाए हैं लेकिन कई मौकों पे सत्य बोलने में अड़चन महसूस होती है उदाहरण और शायद सबसे सबसे गहरा और सबसे बड़ा उदाहरण प्रेम संबंधों में काम वसना के संबंधों में मैंने माना मैंने कहा कि आदमी पुरुष पॉलीगैमस होते ग स्वभावत पोलिगैमिस होता है जैविक दबावों के चलते या किसी भी वजह से वो पोलिगैमिस है तो वो एक स्त्री से सेटिस्फाइड नहीं होगा दूसरी स्त्रियों में उसका रस होगा और जहां तब जहां बन पड़ेगा वो कोशिश भी करेगा सफल होगा या असफल होगा <coughs> लेकिन वो साथ साथ ये भी देखता है कि अपनी पत्नी के अलावा जब वो दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है तो दूसरी स्त्री की यह शर्त होती है कि मेरे और आपके प्रेम संबंध किसी को पता ना लगे और आपको ये छिपाना है और क्योंकि वो जैविक दबाव के चलते वो संबंध बनाना भी चाहता है वो उस स्त्री को खोना भी नहीं चाहता तो वो उस झूठ को स्वीकार करता है फिर उस झूठ का पता लग जाता है तो उपद्रव भी झेलता है लेकिन कोशिश उसकी सदा यही रहती है कि वो छिपाए और मैं अपने आप को नगन भी कर दू बा मेरे पचास स्त्रियों के साथ संबंध लेकिन उसमें दो को नगन करना हुआ सामने वाली स्त्री को भी नगन करना हुआ और सामने वाली स्त्री राजी नहीं है सामने वाली स्त्री बिल्कुल भी राजी नहीं है उसको न सत्य से मतलब उसको अपनी सुरक्षा से मतलब ज्यादा कहीं ज्यादा उसको शायद आपसे भी मतलब नहीं है वो संबंध चाहती है शारीरिक संबंध भी चाहती है लेकिन छुपा के तो ऐसी स्थिति में हम सत्य कैसे बोले शादीशुदा हो तुमने एक पत्नी को अपने पास रख लिया है हमेशा के लिए ये बात अड़चन है कोई अर्चन नहीं। के किसी, व्यक्ति को ऐसा किसी को अड़चन नहीं लेकिन तुम क्या सोच सकते हो कल्पना को उस स्तर पर ले जा सकते हो जब दुनिया के पहले व्यक्ति ने विवाह किया होगा किसी स्त्री को हमेशा के लिए अपने पास रखने का वो हरेक को बता देता होगा वो बड़ी पिटाई हुई होगी उसकी कि सारा तू इसको हमेशा के रखेगा अरे हम लोग कभी कभी कबड्डी खेल देते थे तू सारा हमेशा तो पिटाईया हुई होंगी पहला विवाह भी खतरा हुआ होगा फिर आज विवाह ही खतरा हो गया कभी को पहला विवाह खतरा हुआ होगा आज विवाह ही खतरा हो गया में झूठ जो है वो इसलिए प्रचलित है क्योंकि सब झूठ से सहमत हैं। सच सब चाहते हैं लेकिन सच के आने वाले परिणामों से डरते हैं और सच के कोई गलत परिणाम नहीं है ये भी तुम बता दे। अगर तुम पैदा होते पहले दिन ही बोल देते कि तुम बहुत महिलाओं से संबंध बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं थी तुम कब बोले जब पत्नी इतनी हो गई तब बोले पच्चीस छब्बीस हाँ। साल चलो 25-26 साल तक तो तुम झूठ बोले तो अब तुम्हारे इस सत्य से उस झूठ को प्रॉब्लम है या उस झूठ के जो संबंध है उनसे प्रॉब्लम है जो नई स्त्री आ रही है उसको तो प्रॉब्लम नहीं है नई स्त्री को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारी पत्नी है उसे कोई बहुत झंझट नहीं है लेकिन पीछे के जो संबंध है जो झूठ से निर्मित किए गए थे उनको प्रॉब्लम है नई वाली को तो पता है कि तुम्हारी पत्नी है और तुम पोलोग्रामी जो भी है वो होते हो उसको कोई अर्थ नहीं लेकिन अगर इससे भी तुम झूठ बोल के इसे ले आओ और फिर बाद में इससे बोलो सच तो इसे भी प्रॉब्लम तो ये जो समस्या है सच और झूठ की मैं यहां संबंधों की बात केवल नहीं करूंगा जो झूठ और सच की समस्या है वो ये है कि सच से पुराने बोले गए झूठों को खतरे होते हैं फिर तुम सच मौके मौके पे बोलते हो तुम सच को अपना स्वभाव नहीं बनाते मैं कई बार इसको कह चुका हूं कि मैंने सच को अपना स्वभाव ही बना लिया आज मेरे पूरे खानदान में मेरे घर में मेरी बेटी को मेरी पत्नी को मेरी प्रेमिकाओं को मेरे मित्रों को मेरे शिष्यों को सबको पता है कि यह कैसे है मतलब मैं स्वीकृत हो चुका हूं सच के ठप्पे के साथ जैसे समाज में लोग झूठ के साथ स्वीकृत होते हैं मैं सच के साथ स्वीकृत हो गया लेकिन सच थोड़े लंबे समय तक चला शुरुआत में मैं भी पिटा हूं शुरुआत में मुझे भी दुतकारा गया है शुरुआत में मेरा भी अपमान हुआ है लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं अपमान चलेगा तुम मेरा अपमान कर लो चलेगा लेकिन मैं अपना अपमान कब तक चलू ये जानते हुए कि मैं झूठ बोल रहा हूं मैं कब तक बोलू और जिन मतलबों के लिए मैं झूठ बोलता हूं मैंने झूठ बोल के देखा कि वो मतलब सिद्ध नहीं होते थोड़ा समझो बात को तुमने अपने जीवन में किस स्त्री के साथ सबसे ज्यादा आनंद पाया तो अगर तुमने 25-20 25 संबंध बना लिए किसी व्यक्ति ने और उसकी एक पत्नी भी है तो अगर वो विश्लेषण करेगा तो उसने पत्नी के साथ ही सबसे अच्छा सेट जी पाया होता क्योंकि बाकी सबके साथ तो भागा भागी होती कोई खेतों में भाग भाग रहा है कोई कहीं भाग रहा है कोई दोस्तों के कमरों में असल में वो भागा भागी में कभी जी नहीं पाता क्योंकि सेक्स संबंध केवल और केवल इंटरकोर्स को ही नहीं कहा जाता है सेक्स संबंध इंटरकोर्स के पहले की एक इंटीमैसी और इंटरकोर्स इंटर के बाद की एक इंटीमैसी फिर वो रात भर गंधे पे रख के सोने का आनंद वो सब मिला के एक सेक्स होता है और वो तुम उसी के साथ जी पाते हो जो सच के साथ तुम्हारे साथ होती है जैसे पत्नी पत्नी को तुम ले आए सबके सामने सच बोल कि ये है तो वो क्योंकि तुम्हारे साथ लंबे समय रहती इसलिए आनंदित उसी से हो सकते हो और फिर यही प्रयास तुम अपनी प्रेमिका के संबंध में भी करोगे कि ये ज्यादा समय मेरे साथ रहे लेकिन सामाजिक परिस्थितियों में झूठ बोल तो वो कभी कभी मिल पाएगी लेकिन अगर सच बोल सके तो फिर लंबे समय थी मिल सकती तो अंत संतुष्टि भी सेक्स की हो चाहे संबंधों की हो चाहे किसी की आती सत के साथ है सच्चाई के साथ तुम बहुत संतुष्ट होते हो तुम सिगरेट पियो अगर तुम्हारे घर में मना किया जाता तो तुम छुप छुप के पीते हो संतुष्टि नहीं होती अकेले बैठ के सुट्टा मारने का मन ऐसा तो नहीं करता कि हम, हम तो पीते हैं स्वामी जी हम तो बड़े आनंदित होकर पी लेते हैं छुप के अरे सिगरेट पीने का आनंद तो होता है टीवी चल रहा है मैगी खा रहे हैं पत्नी से कह रहे हैं जरा तो कोल्ड ड्रिंक भी लगा दो पत्नी भी कुछ नहीं कह रही वो भी नहीं कह रही कि तुमने आप बड़ा गड़बड़ कर रखा है तो जब इस तरीके से तुम सिगरेट को पियोगे तो आनंदित हो गए और ऐसा आनंदित व्यक्ति सिगरेट का लालची नहीं हो जाएगा सिगरेट उसके ऊपर हावी नहीं होगी लेकिन उस छत पर जा जाकर सुट्टे मार रहा उस पर हावी हो जाएगी तो सच एक ऐसी चीज है जिसके साथ तुम हर चीज का आनंद ले सकते हो सिगरेट शराब अब शराब को पीने मजा आता है कि तुम ठेके पे बैठे हुए हो और पैक बनाया है और तुम पता लगा खाकी वर्दी वाला आ गया तुरंत गिलास नीचे ये आनंद आता है या तुमने कहीं कार रोग के साइड में प्लास्टिक वाले गिलासों में ऐसे डाली और फिर पड़ोस में वो हल्दीराम की भुजिया का पैकेट खोल के तोड़ा फिर थोड़ी भुजिया नीचे गिर गई तुम्हारी कार कितनी गंदी हो रही तुम सोचो मजा आता है इसे मजा तो वो आता है रखा है कुछ खा रहे हैं एक टाइम लिया हल्के से कुछ खाया फिर पत्नी पूछ है जी और कुछ बना दे लेकिन ये तभी संभव है जब तुम्हारे चरित्र के बारे में उसे पता है जीवन के सारी चीजों का भोग सत्य के साथ ही हो सकता है ये मेरा अनुभव है और मैं इस अनुभव में कह सकता हूं कि झूठ का अनुभव मेरे साथ जुड़ा हुआ था और मेरे पास दो अनुभव हैं झूठ के भी हैं और सत्य के भी हैं मुझे वो कारों में पाउच खोल के पीने वाले भी अनुभव है और मुझे आज शांत से हर एक के बीच बैठ के भी मैं पी सकता हूं उसके भी अनुभव जबकि मैं शराबी नहीं हूं मैं जो बुरे बुरे एग्जाम्पल इसलिए देता हूं ताकि समझ सको कि इन चीजों में भी आनंद लिया जा सके मुझे क्रोध आता है तो मेरे क्रोध को मुझे दबाना नहीं पड़ता मैं तो पूरा घर फिर उठा लेता हूं सर पे मेरा घर सही होगी सब समझते हैं कि अभी क्रोध आया है शांत हो जाएगा सब थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए शांत बैठ जाते हैं लेकिन और घर में क्रोध आए तुम्हें क्रोध आ जाए क्योंकि तुम हमेशा झूठ बोलते रहो तुम्हारे क्रोध को तुमने सही से व्यक्त नहीं किया किसी दिन व्यक्त कर देते हो तो तुम्हारे भैया और तुम्हारी अम्मा अम्मा सब लोग डंडे उठा लेते हैं तुम्हारे विरोध में है ना फिर वो गाना चलता तीरन पर तेल चलावे हर हर महादेव तो ये जो चीजें हैं ये झूठ का जगत है मैं तुमसे कह रहा हूं कि निश्चित ही सच की थोड़ी पेमेंट करना पड़ता है क्योंकि मार्केट में सच थोड़ा महंगा हो गया है लेकिन जो चीज महंगी होती है वो आनंदित भी तो करती है तो थोड़ा सा करो बोलो सत्य बोलो इसमें थोड़ी पीड़ाएं आएंगी लेकिन फिर भी अच्छा है लेकिन सत्य बोलने के साथ समझ का होना बहुत जरूरी है जब हम सत्य बोलते हैं तो हमें सामने वाले के झूठ को भी उसके द्वारा बोला जा रहा सत्य के रूप में समझना पड़ेगा हम उसको अपमान नहीं कर सकते कि तुम झूठ बोलते हो मैं महान हूं तो तुम्हें समझना पड़ेगा वो झूठ क्यों बोलता है उसके कारणों को समझना पड़ेगा फिर उन कारणों को तुम्हें दूर करना पड़ेगा ताकि वो भी सत्य बोलने की तरफ बढ़ सके और जब तुम ऐसा करोगे तो अचानक तुम पाओगे कि तुम करुणा से भर गए तुम क्या सोचते हो कि जब कोई इलाइटमेंट को होता है तो जैसे उसको सॉफ्टवेयर करुणा का लोड हो जाता है यह एक लंबी प्रक्रिया है सच को जीने वाले को दूसरे के झूठ के अंदर छुपे हुए सत्य को समझना पड़ता है हमें समझना पड़ता है जब एक बच्चा मुझसे कोई बात कह रहा है तो ये कौन कौन सी बातें दबा रहा है फिर मुझे उसको समझना पड़ता है और उसमें जो मैं उसके साथ यूज करता हूं अपना व्यवहार जो चीजों को इस्तेमाल करता हूं वही तो करना है और करना क्या है सब को उपलब्ध व्यक्ति करुणा को उपलब्ध तो हो जाता है होना ही पड़ेगा करणा के बगैर काम नहीं चल सकता असल में करना एक एडजस्टिंग है झूठे जगत में सच को जीने की जो कला है उसको जीने का करुणा तरीका है अब तुम वह मानते हो कि तुम सच को उपलब्ध हो गए तुम सच्चे व्यक्ति हो गए तुम सच्ची बात कहने लगे तो करुणा अपने आप जन्म जाएगी वरना तो लोग पीटेंगे अगर तुम जबरदस्ती जा जा के सबको कहोगे तो लोग तुम्हें मारेंगे तो तुम वो भी समझना पड़ेगा क्यों मार मुझे कई बार ऐसा हुआ जब लोगों ने सताया तो मैं कहता था बस तो इतनी बात है कि तुम समझ नहीं रहे अब हम तुम्हें मार भी नहीं सकते मेरी गर्लफ्रेंड थी उसका बाप मेरे सीने पर बैठ के मेरा गला दबा रहा था मैं अपना <laughs> वो गर्लफ्रेंड उसको मुक्का मार रही अपने बाप को लात भी मारी बाप को हटाया मैं तो कुछ भी नहीं हटाया वो कहें तुम अजीब आदमी हो तुम हटा भी नहीं रहते मैंने कहा सर मैं मुझे गलत नहीं दिख रहा था वो सही तो दबा रहा उसकी बेटी मेरे पास आ गई वो मेरा गला ना दबाए तो क्या करे मेरी ही कमी है कि मैं वो तर्क वो शब्द वो भाव नहीं प्रकट कर पा रहा कि मैं उसे समझा पाऊं कि मामला प्रेम का है समझ रहे हो तो इसलिए अगर मैंने उसको गला दबाने पे नहीं कुछ कहा तो उसका कारण करुणा है लेकिन करुणा समझ से पैदा होती है। मैं उसको झूठा मान के गंदा नहीं कहता मुझे यू दिखाई पड़ा कि अगर आपको सच्चा होना है अगर वाकई आपको सच्चा होना है हालांकि मेरी समझ बहुत उथली है लेकिन फिर भी तो आपको नैतिक होना ही पड़ेगा नहीं आप अनैतिक होके सच्चे हो, हो गए तो आप फसोगे पूरे गए यही तो फिर तुम सच्चे हुए ही अगर तुम नैतिक हुए तुम सच्चे हुए ही नहीं नैतिकता की आड़ में अगर तुमने सच बोला यही तो सब कर रहे हैं दुनिया में सब सब सच बोल रहे हैं नैतिकता की आड़ में बोल रहे हैं। जैसे एक माँ को सिखा रही है, अरे मेरी माँ सिखा रही है, दूसरे की बात छोड़ो मेरा जब एक स्त्री से संबंध चला शादी होने के बाद और एक स्त्री मेरे प्रेम में पड़ी और मेरी मां को लगा कि मामला रोके नहीं रुक रहा है, तो मेरी माँ कहने की अरे चलने तो सबको दुनिया को मत बताओ तो मैं ये कह रहा था मैं कौन सा ढोल लेके लोगों की कुंडी बजा बजा के कह रहा हूं मेरा फेर है लेकिन अगर कोई पूछ रहा है तो छुपाऊ कैसे पूछ रहा है तो छुपाऊ कैसे तो अब यहां अब, अब कि लोग होटल पर जाते हैं रुकने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गए हम लोग पूछते हैं होटल वाले आप कौन अब आप जानते हो कि ये रूम नहीं देंगे अगर प्रेमिका बोलोगे फिर आप बोलते हो वहां पर जी ये मेरी पत्नी है जी आप क्या बोलते हो कि आपने बड़ा अच्छा बोला ये ये तो झूठ है क्लियर क्लियर झूठ है आप सच बोलो हाँ सच बोलने का भुगतान करना पड़ेगा आपको दो रूम लेने पड़ेंगे भाई वो अलग रूम फिर भले ही रहो एक में वह दो रूम के पैसे ले लेंगे ये उनकी नैतिकता है उन्हें पता है कि सारे क्या करने आए लेकिन वो नैतिक है वो दो रूम के पैसे ले लेंगे तो ये जो चीजें हैं नैतिक नहीं होना है नैतिकता तुम्हारे अंदर से बहेगी मैं जब कह रहा हूं कि तुम्हें दूसरों के दर्द को समझना पड़ेगा अपने सत्य के साथ साथ दूसरे के दर्द को समझना तो वो तुम्हारी धार्मिकता है जिसके अंदर से कुछ ऐसे नियम पैदा होंगे जिसमें करुणा एक बन जाएगी वो धार्मिक नियम है वो सामाजिक नैतिकता नहीं है नैतिकता और धार्मिकता में अंतर होता है धार्मिक व्यक्ति के भी नियम होते हैं लेकिन वो अपने नियमों के साथ आनंदित होता है और वो उन नियमों को जीने के लिए जो चाहे भुगतान कर सकता है लेकिन नैतिक आदमी भुगतान से बचने के लिए नैतिकता का उपयोग करता है ने... नियमों का उपयोग करता है यहां भेद है तुम नैतिक होके तो अनैतिक बने रहोगे लेकिन तुम जैसे हो वैसे हो जाओ मैं ना नैतिक कह रहा हूं ना अनैतिक कह रहा हूं मैं तुम्हें अनैतिक होने को नहीं कह रहा और मैं तुम्हें नैतिक बचे रहने को भी नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं जैसे हो वैसे क्यों ना हो जाओ जैसे हो वैसे ही प्रकट कर दो बस आज सुन ली तुमने मेरी बात तो आज ही से शुरू करो अभियान हां एक दो साल पीड़ा होगी तो वो तो तब भी होती जब तुम बी करते हो तभी तो तीन साल बी करना पड़ता है तभी तो तुम आगे पहुंचते हो तीन साल तक तो बीए की भी तुम्हें जबरदस्ती झेलनी पड़ती तो तीन साल सत्य बोल के देख लो तीन साल बीए करने के बाद जरूरी नहीं तुम्हारी जॉब लग जाए लेकिन तीन साल लगातार कोई व्यक्ति 24 घंटे सत्य बोल के देख ले और इस समझदारी से बोल के देखे कि सामने वाला भी हमें पीट सकता है और कुछ कर सकता है तो तीन साल बाद इसका सच स्वीकार कर लिया जाएगा यह फैक्ट है इसके सच को जॉब मिल जाएगी भाई लोग कहते ना घर की मुर्गी दाल बराबर घर में लोग समझे नहीं जाते क्यों नहीं समझे जाते अब मैं हूं मैं पहले बदतमीजिया कर रहा पहले झूठ बोल रहा पहले लोगों को फंसा रहा घरवालों को पता है कि एक लड़के ने दुकान खोली है और दुकान में झूठ बोल बाल के ये अपना कर रहा है कि जॉब लगी है और उस जॉब में लूट के डा रहा है लेकिन अब तुम घर में किसी दिन ओसो का प्रवचन पड़ने के बाद पहुंचे अब मैं सत्य को उपलब्ध हो गया आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा जानते हम जानते हैं तुम कितने सुधर गए हो कार आदमी क्योंकि ये घरवाले जानते हैं कि इनके जो संत हैं वो मां के पेट से ही कुंडली जागरण से पैदा हुए थे तो उन्हें संत पैदा होता है अपने ही अंदर से कीचड़ में ही कमल खुलता है इस बात का उन्हें कोई पता नहीं है तो घर वाले तुम्हें असंत मानेंगे घर वाले कहेंगे हमें तो मालूम है तुम्हारी मक्काया हमारे घर वाले बहुत दिन तक यही कहते रहे तू सुधरा हमें तो तेरी सब पता है पूरी जिंदगी तूने क्या-क्या किया उन्हें सुधरने का यकीन नहीं होता लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया घर छोड़ के निकल लिए जमाने में जिए बहुत दिन तक मेरे घर वाले दूर दूर से मेरे बारे में सूचना लेते रहे लेकिन जब उन्होंने देखा यह तो सारा वाकई में कुछ सुधर गया वाकई में भेड़िया ही आ गया था तो स्वीकार हो गया हमारे बेटी से पूछती हैं उसकी सहेलियां तुम्हारे पापा यार ये क्या करते रहते हैं क्योंकि वो पोस्टर बेटी जब लाइक करती तो उसकी सहेलियां भी देख लेती तो बेटी कहती है हमारे पापा ऐसे ही तो तुम्हें तो तो मालूम है कि ऐसा नहीं है कि उसकी सहेलियां कहती हूं तुम्हारे पापा गलत है बल्कि उसकी सहेलियां सब कहती हैं तुम्हारे पापा अच्छे इंसान है तुम्हारे पापा बहुत अच्छे पापा है हमारे पापा दोस्त है खुद तो सिगरेट पी के आते भैया को चाटा मारते तुम्हारे पापा अच्छे हैं सिगरेट पी के आते हैं डिब्बी गर्म ही लाते तुम भी पी सकते हो कहने का मतलब समझो। थोड़े दिन की तैयारी हो है अभी तब तक, तक तुम्हारी पुरानी मक्कारियां हैं एकदम तो तुम स्वीकार नहीं किए जाओगे अरे झूठ एकदम नहीं स्वीकार किया जाता अगर सत्य तुम हमेशा बोलते हो ओशो हमेशा कहते रहे कि मैंने किसी स्त्री के साथ सेक्स नहीं किया सेक्स नहीं किया फिर उन्होंने कर लिया फिर एक दिन प्रवचन में पूछा उशो से ओशन का मैं तो बहुत ही स्त्रियों के साथ संभोग किया तब क्यों मजाक कर रहे हो मतलब अब वो उनका वो स्वीकार ही नहीं किया जा रहा एक दूध वाला हमसे कहने लगा कि स्वामी जी मैं मिलावटी दूध बेचता हूं तो कहा अच्छा क्यों नहीं बेचते बोले एक बार कोशिश की थी हमारे ग्राहक नाराज हो गए हमने मतलब बोले हम तो वो मिलावटी दूध ही दे के आते थे तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो उससे बनाते हैं मिलावट जो करते हैं वो चीज उपलब्ध नहीं थी तो हमने प्योर वाला दूध दे दिया जब प्योर वाले दूध दिया अगले दिन गए तो, तो वो ग्राहक नाराज हो गए कि तुम दूध कल खराब लेके आए हमारा पेट खराब हो गया <laughs> <laughs> समझ रहे हो बाप तो सत्य के साथ लंबे समय तक जो चीज जिये जाएगी उसके अपोजिट में जब कोई चीज जी जाएगी तो बर्दाश्त नहीं होगी जैसे ये बच्चे मुझे प्रेम करते हैं इनको पता है कि स्वामी जी सच बोलते हैं तो अगर मैं किसी दिन इनसे झूठ बोलने की शिक्षा दूं ये नाराज हो जाएंगे स्वामी जी तो मुझे झूठ बोलने को कह रहे थे ये तो आदमी फ्रॉड है तो इसलिए हमें भाई सत्य लगातार बोलना पड़ता है जैसे तुम्हें तो झूठ लगातार बोलना पड़ता है ऐसे में सच बोला कभी झूठ बोलने मन करता है मेरा भी हो जाए। तो इसलिए ये जो ये चीजें हैं हैं चलती है। लेकिन फिर भी अनुभव पे यही है कि झूठ से अच्छा सच वो सामने वाले के अपने परेशानी नहीं बताए मैंने बताया बहुत तरीके की परेशानी उनको स्वीकार करना तो सामने वाले तो नहीं चाहते ना तो नहीं चाहती मारो दूसरी ट्राई करो जो चाहती है उसके प्रति ट्राई करो बिल्कुल बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं जो चाहेंगी कि तुम सच्चे हो के उन्हें गले लगाओ मिल जाती है थोड़ा तो प्रयास है।